सहना भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्विनावतीत दूसरी कक्षा है कल हमने प्रथम अध्याय के प्रथम के दो सूत्र देखे थे इन दो सूत्रों में से किन्हीं को कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो कुछ पूछना चाहते हो तो हाथ खड़ा करेंगे पूछिए। किसी से राग करने में क्या है हाँ। इनका प्रश्न है है? कि यदि किसी से हम राग करते हैं, तो उसमें क्या है? कल जो सूत्र था दुख जन्म प्रवृति दोष मिथ्या ज्ञान नाम तो दोष में राग और द्वेष, और उसका कारण है मिथ्या ज्ञान ये बताया था तो ये राग के बारे में प्रश्न पूछ रही हैं। तो मैं सोचता हूँ द्वेष के बारे में तो आपको स्पष्टता होगी कि उसमें मिथ्या ज्ञान होता है ठीक है नहीं। तो आपका प्रश्न दोनों का हो गया मैं ऐसा सोच सकता हूं ना कि आपने राग के बारे में पूछा द्वेष के बारे में नहीं पूछा तो द्वेश में तो मिथ्या जैन होता है ये आपको पता होगा <coughs> नहीं तो तो मैं चलो गलत है द्वेश करना तो, तो मिथ्या जैन है गलत है मिथ्या जन राग में कौन सा गलत है क्या मिथ्या जान है तो द्वेश के बारे में बताएंगे आप क्या मिथ्या जैन है द्वेश में नहीं, मेरे राग के संस्कार ज़्यादा इसलिए वो पूछा द्वेष के नहीं है, मिथ्या का है उल्टा ज्ञान राग और ये दो गुण अभी न्याय दर्शन में आगे सूत्र भी आएगा प्रमेयों में आत्मा भी एक प्रमेय है और आत्मा के लक्षणों में राग और द्वेश भी लिखा हुआ है अभी हम देखेंगे उसको सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न और ज्यान आत्मनो लिंगम एक सूत्र आने वाला है अभी तो राग और द्वेष आत्मा के सूचक हैं। पता लगता है कि जहाँ राग द्वेष है वहा आत्मा है तो राग और द्वेष करना आत्मा का स्वाभाविक धर्म है राग और द्वेष करना आत्मा का स्वाभाविक धर्म है लेकिन राग और द्वेष की परिभाषा या लक्षण थोड़ा सा अंतर रखता है हम लोक में जिसको राग और द्वेष कहते हैं वो राग और द्वेष होता हुआ वो सीमित है लेकिन आत्मा का जो राग और द्वेष गुण है वो इससे अधिक बहुत सारी चीजों को समाहित करता है राग और द्वेष को समझने के लिए मैं दूसरे शब्द बोलता हूं राग का मतलब है प्रीति राग का मतलब है प्रीति और द्वेष का मतलब है अप्रीति दूसरे शब्दों में कहे हैं यहां जो लक्षण होता है सुख दुख इच्छा और द्वेष राग और द्वेष नहीं लिखा है वहां क्या लिखा है इच्छा और द्वेष तो राग के लिए हम एक और शब्द प्रयोग कर सकते हैं इच्छा राग का मतलब प्रीति इच्छा जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति हमारा राग रहता है वो चाहना होती है और द्वेष का मतलब एक तरफ हमने अप्रिति किया तो इधर इच्छा के विपरीत कर सकते हैं अनिच्छा देश का मतलब अनिच्छा अब जब अनिच्छा शब्द हमने अर्थ ले लिया अब ये थोड़ा व्यापक हो गया बहुत सारी चीजों की अनिच्छा हो सकती है हमारे को ठंड लग रही है तो हमारे को पंखे की इच्छा नहीं है अनिच्छा है चल रहा हो तो हम बंद करेंगे नहीं ठंड लग रही है अनिच्छा हो ऐसे बहुत सारी चीजों में अब ये तो कोई बुरी बात नहीं है अगर हमें ठंड लग रही है और हम पंखे को बंद कर रहे हैं ये अनिच्छा है हमारे को पंखे से आने वाली हवा और ठंड से अप्रीति है पसंद नहीं आ रहा है वो अप्रीति है बस इसको भी कहा गया संस्कृत में जो द्विश धातु है द्वेष शब्द द्विश धातु से बनता है और उसका अर्थ पाणिन ने धातुपाठ में क्या लिखा? द्विश अप्रीतऊ अप्रीति अर्थ में द्विश शब्द का प्रयोग होता है तो संस्कृत की दृष्टि से द्वेष और अप्रीति दोनों बराबर हैं। दोनों एक ही चीजें हैं कपड़े मलिन हो गए हैं, दुर्गंधित हो गए हैं। हम नहीं चाहते कि उसको और पहने गंदगी है उसको हम नहीं चाहते शोर हो रहा है हम उसको नहीं चाहते तो इसको कहते हैं मैं इसे पसंद नहीं करता ये आत्मा का स्वभाव है जिससे उसको दुख और बाधा होती है उसको वो नहीं चाहता है है है इसमें इतने में कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है। और इसी तरह से जिस जो सुख और सुख का साधन होता है जो सुख और सुख का साधन होता है उसके प्रति आत्मा इच्छा रखता है चाहना रखता है क्योंकि वो सुख चाहता है तो सुख के साधन को भी चाहेगा जिससे कि उसको सुख मिले तो सुख और सुख के साधन को भी चाहता है इसमें भी कुछ गलत नहीं है मेरे को प्यास लग रही है मेरे को पानी पीना है इच्छा हो रही है पहले भी मेरी प्यास बुझी है हमारी प्यास बुझी है तो अभी भी इच्छा हुई हमने पानी पी लिया ठंडे जल के प्रति शुद्ध जल के प्रति हमारी प्रीति है चाहना है इच्छा है इस अर्थ में जब हम राग शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें भी कोई दोष नहीं है क्योंकि यथार्थ इच्छा है यथार्थ चाहना है इसलिए हमारी हर इच्छा या प्रीति मिथ्याजान से युक्त नहीं होती है और हर द्वेष, अनिच्छा अप्रीति भी मिथ्याजान से युक्त नहीं होते हमारी इच्छा और अनिच्छा प्रीति अप्रीति राग और द्वेष ये मिथ्याजान से युक्त भी हो सकते हैं और शुद्ध ज्ञान से युक्त भी हो सकते हैं दोनों हो सकते हैं अब देखना ये होगा आपने कहा कि राग मिथ्याजान के कारण से होता है तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि यहाँ जो राग है वो वो राग है जो मिथ्याजान से उत्पन्न होता है जो शुद्ध ज्ञान से राग प्रीति इच्छा होती है उसमें कोई दोष नहीं है उसको हटाने की बात नहीं है उदाहरण के लिए जब हम ईश्वर की इच्छा करते हैं ईश्वर के आनंद की मुक्ति की इच्छा करते हैं चाहना करते हैं समाधि प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये भी राग ही है लेकिन ये मिथ्याजान से युक्त नहीं है ये उचित है इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है और द्वेष, अप्रीति अनिच्छा अप्रीति संसार और संसार के पदार्थों के प्रति अध्यात्म में क्या कहा जाता है इनका सुख क्षणिक है अभी उसकी निंदा की जा रही है न परमात्मा का नित्य है ये क्षणिक है ये दुख से युक्त मिश्रित है वो दुख से मिश्रित नहीं है ये जो सारी तुलना की जा रही है तो जब इसके दोष दिखाए जा रहे हैं तो इससे क्या होता है हमारे अंदर उसके प्रति प्रीति होती है होती होती होती है, होती है, होती है, है? अनिच्छा और उसको हमारे में का नाम दिया गया, क्या है? संसार और संसार के भोग्य पदार्थों के प्रति विराग का भाव राग ना होने का भाव तो ये सत्यन शुद्ध ज्ञान से युक्त है इसलिए इसको उस तरह से निंदित द्वेश मिथ्याजान से युक्त द्वेष नहीं कहा जाता लेकिन मुक्ति प्राप्ति के लिए संसार से वैराग्य भी आवश्यक है और ईश्वर और मुक्ति से प्रीति भी आवश्यक है तो आत्मा राग और द्वेष का प्रयोग तो करेगा ही सब जगह यहाँ जो राग है वो मिथ्याजान से युक्त है कैसे किसी माता का पिता का अपने बच्चे से राग है उसको दूसरे शब्दों में प्रेम कहते देते हैं। बच्चा हमारे पास में रहे माँ कहती है कि बच्चे बच्चा तो ये तो अभी मेरे पास ही रहेगा बाहर कैसे इसकी देखभाल होगी इसका कौन ध्यान रखेगा कौन कपड़े धोएगा मैं इसको प्यार से धोंगी कपड़े खाना खिलाऊंगी बाहर बहुत कष्ट होगा इसको उसको पढ़ाई के लिए बाहर जाना है चिकित्सक बनना है अभियंता, अभियंता बनना है और कुछ भी बनना है बड़ा घर से बाहर जाना है अब क्या कह रही है? बाहर नहीं जाने देना। मैं तेरे को अपने हाथ की रोटी ही खिलाऊंगी ये कैसे खाएगा होस्टलों की रोटी छात्रावासों की रोटी दुकानों की रोटी खुद तो बनाना भी नहीं जानता नहीं मैं इसको गर्म गर्म रोटी जैसे रोज खिलाती हूँ प्यार से माँ के प्यार से युक्त तो रोटी खिलाना चाहती हूँ अब उसको जाने नहीं देती है बच्चे को अब माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है लेकिन कैसा हो गया ये ये बच्चे की प्रगति में साधक है या बाधक है बाधक है, बाधक है। बच्चा रोता है वो कहता है कि मेरे को मिठाई चाहिए चॉकलेट चाहिए उसको माँ हर बार दे देती है ले। उसकी हर मांग को पूरा कर रही है ये खिलौना चाहिए वो वो भी रोता जाता है जिद करता है हाथ पैर मारता है माँ बाप उसको उसको देते देते जाते है, देते जाते हैं हैं वो वो रोए नहीं उसको नहीं कष्ट हो वो शांत रहे अच्छी बातें हैं ना लेकिन इसका परिणाम क्या होता है बच्चा भी करता है वो बच्चे के लिए हित तो ना कर रहे हैं बच्चे का हित नहीं कर रहे हैं तो जब प्रेम स्नेह जिसके प्रति किया जा रहा है उसकी हानि करने वाला हो और हमारी भी हानि करने वाला हो ऐसा राग ऐसा प्रेम जान से युक्त होता है संसार के प्रति ऐसा प्रेम जो कि हमारे को बांध ले अपने घर गाड़ी खेत दुकान बच्चों उनसे ऐसा बांध ले कि नहीं मैं तो साधना के लिए नहीं निकल सकता या निकल सकती शिविर में नहीं जा सकता नहीं जा सकती छोड़ करके नहीं जा सके छूटे तो इतना दुख होता है। इस तरह का जो हमारा संबंध बनता है राग ये मिथ्या मिथ्याजान कहलाता है सौहार्द रखना प्रेम से मिलना बोलना इसका तो वेद में उल्लेख है ही वो मिथ्याजान नहीं है इसको ऐसा राग नहीं कहेंगे हमें किसी से राग है इसका पता कब लगता है उसमें हम सुख भी लेते हैं बहुत अच्छा लगता है प्रेम से बोलते हैं करते हैं जब वो नहीं होता है तो हमारे को तड़प हो जाती है हमारे को दुख आ जाता है और ऐसे में हम अपने सुख के लिए उसकी भी हानि करेंगे वो कहीं कहें नहीं मैं तो शिविर में जा रहा हूँ बोले नहीं शिविर में क्यों जा रहा है सात दिन लगेंगे मैं अकेले क्या करूँगा या करूंगी कैसे क्या होगा इसको दूसरे शब्दों में कहें जहाँ सच्चा प्रेम होता है सच्चा स्नेह होता है उसमें दूसरे के हित की भावना होती है हमेशा अपने लिए नहीं दूसरे के लिए मैत्री भाव होता है वो बांधेगा नहीं, वो वो मुक्त करेगा, वो उसको अपने अधिकार में नहीं रखना चाहेगा वो मिथ्या ज्ञान से युक्त ये चीजें होती है तो राग भी मिथ्या ज्ञान से युक्त हो सकता है द्वेश भी मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है अच्छा व्यक्ति है और हम उसको बुरा मान रहे हैं उसकी हानि कर रहे हैं उसका अपमान कर रहे हैं उसके कारमों में अड़ंगे लगा रहे हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, हम नहीं चाहते कि वो बढ़ जाए इत्यादि जो ये भावनाएं हैं ऐसा जो द्वेष है ये मिथ्या ज्ञान से युक्त है इसे दूसरों की भी हानि करते हैं और हमारी भी हानि करते हैं ठीक है और किन्नी हो गया आपका उत्तर और किन्हीं कल के पाठ में से पूछना है तो न्याय दर्शन का प्रयोजन क्या है आप बताइए न्याय दर्शन का क्या प्रयोजन है हाँ? बैठे-बैठे। तब किसकी तत्वज्ञान की प्राप्ति कराना मतलब तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना ना ही उसका प्रयोजन है तत्वज्ञान से क्या होगा मिथ्याजान का नाश होगा मिथ्या ज्ञान के नाश से मोक्ष हो जाएगा कुछ क्रम भी बताया गया चलो आप मोक्ष तक भी ले गए तो न्याय दर्शन का प्रयोजन तत्व ज्ञान कराना है या मुक्ति प्राप्त कराना है लक्ष्य का मतलब जो अंतिम होता है और पहले सूत्र में क्या कहा गया अंत में तत्व ज्ञान निश्रेय साधि तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति तो यानी तत्व ज्ञान साधन है तत्व ज्ञान साध्य नहीं है ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए लक्ष्य ये नहीं है कि हम इन सब ज्ञानों को हमारे अंदर भर दें ये ये प्रमाण होता है ये हित्वाभास होता है ये ये चीज होती है ये ये चीज होती है सब ज्ञान हमारे में भर दें ये प्रयोजन नहीं है इससे निश्रेष की प्राप्ति लक्ष्य न्याय दर्शन कर कर भी निश्चे मोक्ष की प्राप्ति <tinyan hazard> तो आगे चलते हैं तीसरा सूत्र तो देखिए पहले सूत्र में इन्होंने 16 नाम गिनाए थे प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजनादि और प्रक्रिया दूसरे सूत्र में बता दी अब एक एक करके उनका वर्णन करेंगे अप्रमाण के बारे में तो इसके जो भेद हैं उनको तीसरे सूत्र में गिनाया बोलेंगे प्रत्यक्ष अनुमान उपमान सब्ताह प्रमाण ये चार प्रमाण यहाँ पर कहे गए हैं एक प्रश्न आता है कि प्रमाण होते कितने हैं कितने प्रमाण होते हैं आठ प्रमाण होते हैं इन्होंने चार ही गिनाए दर्शन में आपने कितने प्रमाण पढ़े तीन प्रमाण पढ़े इसमें कौन सा अतिरिक्त बता दिया उपमान उपमान एक अतिरिक्त बता दिया तो ये चर्चा आगे आती है वत्सायन भाष्य में उन्होंने खोला है कि भाई आठ प्रमाण होते हैं आपने चार ही क्यों कही ये विवेचना हर चीज की विवेचना करते हैं विश्लेषण करते हैं शंका उठा करके समाधान करते हैं तो वहां उन्होंने बाकी के चार चार का समावेश इन्हीं में किया है। योगदर्शनकार तीन को मान करके चलते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो उपमान को मानते नहीं है अन्य प्रमाणों को मानते नहीं है यहाँ मुख्यतः तीन प्रमाण मान करके काम चल सकता है अपने अपने शास्त्र की सीमा कुछ कुछ वो बांध करके रख इन्होंने चार प्रमाण लिए अब इन चार प्रमाणों की सबकी परिभाषा देंगे लक्षण क्या है इनका एक एक करके तो चौथा सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बोलता है बोलेंगे इंद्रियार्थ संकर्ष उत्पन्न ज्ञानम अव्यपदेश फिर से बोलिए अव्यपदेश अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसायत्मक प्रत्यक्षम इसमें एक भाग तो सीधे सीधे परिभाषा का है और कुछ विशेषण और दे दिए कि ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है तो पहला भाग है इंद्रियार्थ सन्निकर्षो पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम को पहले ले इसमें पहला शब्द है इंद्रिय इंद्रिय का मतलब यह होगा ज्ञान इंद्रिय क्योंकि ज्ञान की बात है प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न होता है या भी लिखा है तो इंद्रिय का मतलब ज्ञान लिया जाएगा कर्म इंद्रिय नहीं लिया जाएगा और आवश्यकता होगी तो मन का भी ग्रहण होगा मन कैसी इंद्रिय है है उभय इंद्रिय वो इंद्रिय का भी काम करती है कर्म इंद्रिय का भी काम करती है तो जब ज्ञानेन्द्रिय में पांच ज्ञानेन्द्रिया तो आ ही जाएंगी वो तो मुख्य है ही लेकिन इसको और व्यापक करेंगे तो मन को भी इसमें ग्रहण कर सकते हैं तो गया इंद्रिया इंद्रिया पांच कौन कौन सी हैं आपने पढ़ चुका है सब जने आप बोलिए आप बोलिए पांच जने इंद्रिया नहीं मन में है बिल्कुल आप बोलिए पीछे से। बैठे बैठे। नाक कान जबान और मुंह इसमें थोड़ा विछारने की बात है आख नाक कान तीन तक की तो बात हो गई आगे जिह्वा जिह्वा बोलिए रसने बोलिए और आंख नाक की जगह आपको संस्कृत के शब्द आने चाहिए आप पुराने शिविरार्थी चक्षु इंद्रिय चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना और तक त्वचा इस पर श्रिय ये पांच ज्ञानेन्द्रिया और इन पांच ज्ञान से क्या जानते हैं हम इन पांच ज्ञान से किसका ज्ञान होता है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये जो पांच हैं ये इन इंद्रियों के अर्थ कहलाते हैं विषय ये इंद्रियां जिसको जानती हैं इन इंद्रियों से जिसको जाना जाता है वो विषय उनको अर्थ कहते हैं वो वस्तु वो विषय तो सूत्र कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इंद्रिय और अर्थ ये दो शब्द हो गए आपके सन्निकर्ष का मतलब है इनका पास आना निकट होना सन्निकर्ष सन्निकर्ष संयोग इंद्रिय और अर्थ के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण उत्पन्नम जो पैदा होता है जो ज्ञान होता है ऐसा जो ज्ञान होता है से प्रत्यक्ष कहते ठीक है।, है? प्रत्यक्ष को हम सामान्यतया नेत्र से जो हम देखते हैं उसको प्रत्यक्ष के रूप में बोलते हैं प्राय करके लेकिन अब इस परिभाषा में हम देखेंगे तो नेत्र चक्षु ही नहीं श्रोत्र से जो हमने सुना है दो दो दो दो दो दो। श्रोत्र का अर्थ क्या हुआ शब्द अब श्रोत्र से जब हमने शब्द को सुना तो उसको क्या कहेंगे प्रत्यक्ष कहेंगे रसने से जब हमने रस को चखा भोजन को चखा खाया स्वाद लिया तो ये क्या कहलाएगा प्रत्यक्ष कहलाएगा आँख से नहीं दिख रहा है ये नमक है या मीठा है ये आँख से नहीं दिख रहा है इस स्वाद से रसनेन्द्रिय से हमें पता लग ये भी प्रत्यक्ष कहलाएगा अब सर्दी गर्मी का पता लग रहा है त्वचा तो से तो ये भी प्रत्यक्ष हो रहा है और गंध का पता लग रहा है कि इसमें दूध में ये जो मीठा दूध देते हैं उसमें क्या था गंधाई थी कुछ किस किसकी सुगंधाई थी अदरक की आई थी और सौट की आई थी तो ठीक है चलो <laughs> मिलती जुलती चीजें तो उसका आपको प्रत्यक्ष हुआ था कहने प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ था दिखाई तो दी नहीं थी तो कहेगा प्रत्यक्ष नहीं गंध के रूप में तो प्रत्यक्ष हुआ ठीक है वो वस्तु जो उसका रूप था उसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ लेकिन का तो प्रत्यक्ष हुआ था तो प्रत्यक्ष में इंद्रिय यानी पांचों ज्ञान इंद्रियां और उनके जो अर्थ है उनके सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं ये सामान्य परिभाषा हो गई लेकिन इसमें कुछ इतनी परिभाषा में कहीं कहीं दोष भी आते हैं उसको स्पष्टता के लिए इन्होंने तीन विशेषण दिए। पहला है अव्यपदेश व्यपदेश कहते हैं कथन को बोलने को उपदेश होता है जैसे उपदेश उपदेश देश उपदेश या वी यादेश व्यपदेश विशेष रूप से कहना वाणी निकालना बोलना व्यपदेश कहने से तो अव्यपदेश होना चाहिए कहने से नहीं पता लगना चाहिए उस ज्ञान का जैसे किसी ने बताया कि स्वामी सत्यपति जी उस कुटिया में रहते हैं हमें बताया कि वो वहां रहते हैं अब हमारे को ज्ञान हुआ ना नामी जी कहां रहते हैं अब ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ ये प्रत्यक्ष है या नहीं, नहीं। ये जो ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष है या नहीं है नहीं, अच्छा प्रत्यक्ष का क्या लक्षण किया था हमने इंद्रियार्थ सन्नीकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अब ये जो किसी ने बोला और हमने सुना कौन सी इंद्रिय का हमने काम में ली श्रोत्र इंद्रिय और उसका अर्थ क्या था शब्द शब्द था शब्दों सामने वाले व्यक्ति ने बोला था तो इंद्रिय और अर्थ का संयोग हुआ या नहीं यहाँ पर हुआ नहीं हुआ हुआ, हुआ ना श्रोत्र इंद्रिय और उन्होंने जिसने भी बोला वाक्य वो शब्द का इंद्रिय से सन्निकर्ष सन्निकर्ष हुआ तो हमारा लक्षण ये था इंद्रियार्थ इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं तो उन्होंने बोला हमने सुना अब ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ इस लक्षण में आ रहा है नहीं आ रहा है आ रहा है तो इसको हम कौन सा ज्ञान कहेंगे प्रत्यक्ष कहेंगे नहीं। आने लगेगा ना ये जो लक्षण दिया इस लक्षण के अनुसार तो आएगा जो परिभाषा दी है लक्षण दिया उसमें जाएगा ये जबकि एक शब्द प्रमाण आप तो अलग से दे रखा है इस परिभाषा में अतिव्याप्ति हो रही थी अतिव्याप्ति का मतलब जो चीज प्रत्यक्ष में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए वो भी इसमें समावेश हो रही थी वो भी इसमें आ रही थी इसके गहरे में उसको हटाना है इसलिए कहा कि ये जो सुन कर के जान हुआ है कहने से उसको मत लेना इसमें अब अव्यपदेश कह दिया तो अब इसको हम प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे इसलिए अलग से कहना पड़ा अव्यपदेश अब इसमें थोड़ी सी बात और समझिए किसी ने बोला स्वामी सत्यपति जी उस कुटिया में रहते हैं दस में रहते हैं। उसके बोलने से हमें क्या क्या ज्ञान हुआ उनके वो बोलने से हमें क्या क्या ज्ञान हुआ पहले ज्ञान तो पकड़ेगी क्या ज्ञान हुआ फिर विश्लेषण करेंगे कि कौन से प्रमाण में जाएगा उनके बोलने से क्या ज्ञान हुआ हमारे को कि स्वामी सत्यपति जी कुटिया संख्या 10 में रहते हैं ये जो हमारे को ज्ञान उत्पन्न हुआ इसके अलावा भी कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ है जी उसके ऊंचा है है नीचा है। उन्होंने जो बोला उनका शब्द तो ऊंचा बोला नीचा बोला मोटी आवाज थी पतली आवाज थी जल्दी से बोला धीरे धीरे बोला दूर से बोला नजदीक से बोला प्रेम से बोला जोर कठोर ढंग से बोला ये सभी तो शब्दों शब्द का जो अपना स्वरूप है वो भी तो हमारे पता लगता है वहां पर ये भी ज्ञान उत्पन्न होता है तो इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष है, या कौन सा शब्द प्रमाण से है यह भेद करना पड़ेगा कि स्वामी जी के रहने का जो ज्ञान हुआ वो तो व्यपदेश से पता लग रहा है अब व्यपदेश से पता लग रहा है इसको यहाँ ग्रहण नहीं करेंगे लेकिन उसने जो बोला है उसके ऊंचा नीचा मोटा शब्द कौन सी भाषा में बोला ये जो हमें ज्ञान हुआ ये तो प्रत्यक्ष में ही आएगा शब्दों को सुनकर के शब्दों के अतिरिक्त तो जो दूसरी चीज का ज्ञान होता है अब स्वामी जी की कुटिया का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हमारे को नेत्रों से न स्वामी जी का प्रत्यक्ष हो रहा है केवल शब्द के सुनने से ज्ञान होगा शब्द के सुनने से जो शब्द का ज्ञान होगा वो तो प्रत्यक्ष ही कहलाएगा हम कहते हैं मेरे को प्रत्यक्ष है, आपने बोला था ये कि वो दस में रहते हैं ये कैसा ज्ञान है ये प्रत्यक्ष ज्ञान था हमारे को लेकिन स्वामी जी वहां रहते हैं ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष में नहीं आएगा क्योंकि कहने से कुछ अन्य जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो प्रत्यक्ष में नहीं आएगा तो इसलिए कहा अव्यपदेश किसी के बोलने से जो अन्य ज्ञान उत्पन्न होता है जिसके बारे में वो बता रहे हैं जिसके बारे में वो बता रहे हैं उसके साथ हमारा इंतहार सं नहीं हुआ है वहां पर शब्दों उसके शब्दों का तो इंदिहार संका तो प्रत्यक्ष मान लेंगे ज्ञान अव्यपदेश्यं दूसरा कि क्या इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो भी ज्ञान होता है उसको हम प्रत्यक्ष में मान लें इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो भी ज्ञान होता है उसको हम प्रत्यक्ष में मान लें और प्रत्यक्ष है प्रमाण और प्रमाण सच सच बताता है यथार्थ का बोध कराता है प्रमाण जो होता है वो यथार्थ का बोध कराता है तभी तो वो प्रमाण है जो चीज जैसी है वैसा बताता है क्या इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो भी ज्ञान होता है वो सदा सची होता है या उल्टा भी हो जाता है मिथ्या भी हो जाता है मिथ्या भी हो जाता है कोई उदाहरण देंगे मिथ्या हो जाने का कि हमारे को प्रत्यक्ष तो कुछ और दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं वैसा जैसे आवाज़ की हाँ तो पक्षियों की आवाज आई तो आवाज का तो प्रत्यक्ष हो गया हमारे को नहीं, इसके तो, पक्षी नहीं, नहीं, था। नहीं तो पक्ष हम तो प्रत्यक्ष की बात कर रहे थे ये तो अनुमान में जाएगा कि हमने किसी की पक्षी की आवाज़ सुनी पक्षी को कैसे प्रत्यक्ष नहीं किया शब्द को उसका प्रत्यक्ष किया और हमने अनुमान लगाया कि हाँ ये पक्षी है अब किसी ने उस पक्षी की आवाज बोल दी या कुत्ते की आवाज़ मनुष्य ने बोल दी तो हम कहें कि हमने तो सोचा कि पक्षी है है लेकिन वो नहीं तो है है तो तो मनुष्य कोई ये ये प्रत्यक्ष में नहीं हुआ ये अनुमान में जाएगा इसको अभी नहीं लेते अनुमान में भी दोष आएगा उसका ये उदाहरण बन सकता है हाँ। अगर कोई पुरुष इसका मतलब तो तो ये साथ साथ नहीं देखो हमारे को एक न सुनिए आपने क्या उसमें व्याप्ति लगा ली कि जो कपड़ा लेके जाता है उसको वो पहनता भी है तो ऐसी तो व्याप्ति है ही नहीं हाँ आप इन्होंने कहा भी पैंट शर्ट लेकर के गया साड़ी भी लेके गया तो हम कहें कि भाई साड़ी भी पहनता होगा अब पुरुष तो साड़ी पहनता नहीं है तो ऐसा ये अनुमान में जाएगा ये प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा प्रत्यक्ष तो केवल इतना है कि वो पैंट शर्ट के साथ साड़ी भी लेकर के गया ये हमें प्रत्यक्ष हुआ और ये ठीक है इसमें ये मिथ्या कहाँ हुआ अब वो जो दूसरा ज्ञान है वो प्रत्यक्ष का नहीं है वो अनुमान में जाएगा अनुमान में नहीं जाना है अभी हम केवल प्रत्यक्ष तक सीमित रहेंगे रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए ऐसे मत बोलिए हाथ खड़ा करेंगे मैं संकेत करूँगा वही बोलेंगे ऐसे नहीं ये नियंत्रण है संयम है बोलने का नीचे कीजिए। आपको क्या बताना है प्रश्न ये है कि जिसको हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने के बाद में जो ज्ञान हुआ है क्या वो झूठा हो सकता है कभी नहीं। नहीं। आप मेरे सामने बैठे हो ये झूठा हो सकता है क्या तो कहाँ झूठा हो सकता है ये उदाहरण देना है आपको हाँ किसका जो में है, अच्छा मृग तृष्णा वाला जो है कि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है सड़क पे दिखाई देता है और कच्छ के रण में भी ऐसा ही कहते हैं और रेगिस्तान में दिखाई देता है वो लहरें दिखाई देती हैं और वो लहरें कैसी दिखती हैं जैसे कि समुद्र हो समुद्र की लहरें हो इंद्रिय वर्त का सन्नीकर्ष हुआ हमें तो यही लग रहा है कि दिख रहा है प्रत्यक्ष लेकिन जब वहां जाते हैं तो पानी नहीं मिलता वो हिरण भागता है जानवर भागता है प्यासा है वहां जाता है पानी नहीं मिलता है फिर और दूर दिखता है फिर और भाग के जाता है प्यास होती है तो और तेज भागता है और तेज तेज भागता है प्यास और लगती है और करते करते वहां पर मर जाता है मृग तृष्णा में मर जाता है मृग की तृष्णा यानी प्यास ये उदाहरण दिया जाता है तो दिख तो रहा है लेकिन है नहीं वैसा तो प्रत्यक्ष गलत भी हो सकता है ना प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं इंद्रियार संिकर्ष से जो ज्ञान हो रहा है वो गलत भी हो सकता है और कोई उदाहरण देंगे राजेश भाई? भाई एक जैसे दिख रहे अंधेरा धुंधला सा हो आओ, हमें लग रहा रहा है है है राम आ रा है। वो वो वास्तव में श्याम श्याम तो हम तो समझ के उसको लेते दो हमने समझ लिया कि ये वो है लेकिन वो होता नहीं है होता नहीं। बाद में पता लगता है कि ये तो वो नहीं है वो नहीं। और पीछे किसका सांप और रस्सी सांप और रस्सी को देखा तो रस्सी को को हमने सांप समझ लिया रखी थी और तो कब पता लगा हमारे को? जब प्रकाश हुआ या हम निकट गए तो हमें पता लग गया तो जो से ज्ञान उत्पन्न हो और बाद में वो नष्ट हो जाए झूठा सिद्ध हो जाए तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे इसलिए इन्होंने कहा अब ये होना चाहिए। का मतलब है जो पहले तो कुछ और दिखाई दिया और बाद में कुछ और निकला ये किसको कहते हैं जो पहले भी ऐसा ही दिखाई देता हो बाद में भी ऐसा ही दिखाई देता हो उसको कहेंगे अब मिथ्या नहीं होना चाहिए बाद में क्योंकि प्रमाण की बात है अगर केवल इतना ही कहें इंदिरा सनिकर्षोत्पन्नम जानम तो ठीक है सांप को रस्सी समझ लिया रस्सी को सांप समझ लिया बोले मैंने तो यही था तो क्या वो प्रमाण हो गया क्या फिर तो ये तो प्रमाण की कोटी में ही नहीं आएगा तो इंदिरा सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो यदि बाद में खंडित नहीं होता है तो ही वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा अगर वो खंडित हो गया तो प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटी में नहीं आएगा प्रमाण की कोटी में नहीं आएगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं पृथ्वी घूम रही है या स्थिर है क्या प्रत्यक्ष है हमारा पृथ्वी स्थिर है हमारा प्रत्यक्षी है, <laughs> है। सूर्य चल रहा है या स्थिर है पृथ्वी की अपेक्षा से सूर्य चलता हुआ दिखता है उगता है और जाता हुआ दिखता है हमारा प्रत्यक्षी यही है और प्रतिदिन का है और सबका है और इसके आधार पे जो ये निर्णय निकाल देगा वो मिथ्या जान होता है क्योंकि यहां से हम उतना ही देख पा रहे हैं, पर अगर दूसरे प्रयोगों से देखें पृथ्वी से बाहर जाके देखें, उपग्रहों से देखें तो पता लगता है, है।, है।, है। तो सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान व्यभिचार को प्राप्त होता है उसको कोठी में नहीं लेंगे इसलिए एक अलग विशेषण दिया अव्यभिचारी होना चाहिए वो अब प्रमाण की कोठी में जाएगा वैज्ञानिक भी तो ऐसा ही करते एक प्रयोग किया एक निष्कर्ष निकाला उसको मान नहीं लेते हैं। दो दो दो दो। उसको कई जगह कई व्यक्तियों के द्वारा बार बार प्रयोग किया जाता है यही तो देखते होते हैं कि इसका व्यविचार तो नहीं हो रहा है उल्टा तो नहीं पड़ रहा है ये उसको कसौटी पे कसते हैं ना प्रत्यक्ष कर रहे हैं प्रयोग से और उसको बार बार देखने का प्रयोजन क्या है कि अगर ये व्यभिचारी हो रहा होगा तो हम इसको मानेंगे नहीं जब बार बार वही निर्णय आता रहता है तो कहते हैं यह अव्यभिचारी है। बिल्कुल वही कसर ये प्रत्यक्ष है ये बिल्कुल दृढ़ मान्य हो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये प्रमाणित तो और तीसरी बात और हमने धुंधल में देखा ये मनुष्य है ये ठूठ ये राम है या शाम है ज्ञान उत्पन्न हुआ ना हमारे को? ये जान कैसे उत्पन्न हुआ सन्निकर्ष इंदिरा दे रहा है इंदिहार संपन्न हुआ लेकिन संदेह पैदा है ज्ञान तो हुआ लेकिन संदेह है तो यदि इंदिहार संपन्न ज्ञान संदेह की स्थिति में होता है तो भी उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे <gye> इसके लिए यहां तीसरा शब्द का व्यवसायात्मक होना चाहिए व्यवसायात्मक मतलब निश्चयात्मक होना चाहिए संदेह नहीं होना चाहिए ये ये है या ये है या निश्चयात्मक होना चाहिए ये राम है तो राम है ठूंट है तो ठूंट है और निश्चयात्मक में भी गलती हो सकती है उसके लिए पहले कह ही दिया है वो व्यभिचारी नहीं होना चाहिए बाद में खंडित नहीं होना चाहिए जब ये तीन शर्तों से युक्त अव्यपदेश अव्यभिचारी ये तीन कसोटियां और साथ में विशेषण जुड़े हों और ज्ञान इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो रहा हो उसको प्रत्यक्ष कहते ये लक्षण कुछ पूछना है जैसे आपने कहा ये थोड़ा मोर की आवाज किसी मनुष्य ने बोल दी ठीक है तो तो तो आगे वो वो रहा रहा सब जैसे आ गया थोड़ा देखिए देखिए इसमें दो तरह के जान है जैसे कि हमने कहा था कि भाई स्वामी सत्यपति जी की कुटिया दस है ये मोर की आवाज है ये मोर की आवाज है जब हम केवल आवाज के लिए बात कर रहे हैं तब तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे क्योंकि शब्द का प्रत्यक्ष कर रहे हैं लेकिन मोर की आवाज से हम ये कहें कि यहाँ मोर है ये प्रत्यक्ष नहीं है ये शब्द के द्वारा हम मोर का अनुमान कर रहे हैं तो आप जिस तरह से बोला था मैं ऐसा समझा कि भाई वो मोर नहीं मनुष्य निकला वो तो, तो मोर और मनुष्य का जो ज्ञान था वो तो अनुमान में चला गया लेकिन हाँ आवाज के लिए कह सकते हैं हमने सोचा कि ये मोर की आवाज़ है जबकि किसी मनुष्य बोल रहा था वो मोर जैसा बोल रहा था तो इसके बारे में भी न्याय दर्शन में चर्चा आती है जब इन प्रमाणों की विश्लेषण किया गया परीक्षा की गई हर चीज़ की ये परीक्षा करते हैं परिभाषा देते हैं फिर उसकी परीक्षा करते हैं वहाँ ये मोर की और ये सब भी चर्चा आई है कि ध्वनि कोई ऐसा बोल रहा हो तो बोले ये अनुमान का दोष नहीं है ये उस अनुमान को ठीक ढंग से ना करने वाले का दोष है कि वो पहचान नहीं पा रहा है अंतर तो होता है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है ठीक है और कोई पूछिए तो नहीं, नहीं वो अनेक इंद्रियों से भी हो सकता है हाँ इसकी भी चर्चा बादशाह भाष्य में आई है कि एक एक इंद्रिय से भी हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष है और दो इंद्रियां जुड़ गई हैं तो दो तरह के प्रत्यक्ष होंगे उसी के तीन तरह के चार तरह के पांच तरह के सब हो सकते हैं। हमने पेड़ पर फल लटका हुआ देखा, ये चीकू लटक रहा है। हमने प्रत्यक्ष कर लिया ना जिसको भी हम प्रत्यक्ष कहेंगे लेकिन अभी हमने केवल रूप का प्रत्यक्ष किया है अब हम उसके पास चले गए हमने उसको छू भी देख लिया अब ये स्पर्श का भी प्रत्यक्ष हो गया अभी भी प्रत्यक्ष ही कहलाएगा ये लेकिन दो इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो गया फिर हमने सूंघ करके देखा नहीं फिर हमने उसको यूँ दबा के देखा स्पर्श किया कि पका हुआ है या नहीं है नरम है या कच्चा है तोड़ू नहीं तोड़ू उसके आधार पे हम निर्णय करते हैं और फिर हमने उसको तोड़ भी लिया और फिर हमने उसको खोला खोल करके फिर हमने सूंगा सूंघा उसको अब ये तीसरी इंद्रिय जुड़ गई हम उसकी गंदगा भी प्रत्यक्ष करें है चीकू का ही प्रत्यक्ष है। लेकिन ये तीन इंद्रियों से हो गया और फिर हमने उसको खा के भी देखा मीठा है या नहीं है स्पर्श हो गया ना रूप का हुआ हाथ से छुआ स्पर्श का हुआ गंद का हो गया और स्वाद का हो गया शब्द का वहां पर है नहीं अगर चाहें तो देख लें जैसे मटके वगैरह को बजा करके देखते हैं किसी को पहचान होती है वो भी दबाने से पता लगता है जैसे कि तरबूज को यूँ दबा दबा करके मारते हैं ना कि अच्छा है नहीं है खरबूजों मार मार के हाँ ये बहुत अच्छा है वो मार के आवाज से ही पता लगाते हैं अब चीकू के लिए तो ऐसा शायद कोई करता नहीं है तो एक भी कह सकते हैं और अनेक भी कह सकते हैं हो गया आगे देखिए अब दूसरा अनुमान है दूसरा प्रमाण है अनुमान पांचवें सूत्र में कहा बोलेंगे अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत, तो मतलब अब, नई बात कह रहे हैं अथा बोल दिया, तत तत मतलब उसके पूर्व वाला जिसके पहले वो हो कौन हो पहले तो पहले एक ही प्रमाण आया था प्रत्यक्ष पहले हो तो अनुमान प्रमाण का एक लक्षण दिया कि वो प्रत्यक्ष पूर्वक होगा तत्पूर्वक मतलब प्रत्यक्ष पूर्वक प्रत्यक्ष है पूर्व में जिसके जिस चीज का प्रत्यक्ष नहीं है उसका अनुमान नहीं हो सकता अनुमान के लिए प्रत्यक्ष होना आवश्यक है ये पहली बात कही तत्पूर्वक प्रत्यक्ष पूर्वक होगा अब जिसने मोर की आवाज़ ही नहीं सुनी वो मोर की आवाज सुन के ये अनुमान लगा सकता है कि क्या यहाँ मोर है कोई होगा पक्षी होगा जिसको अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल की आवाज़ ट्रैक्टर की आवाज़ पता है तो जैसी आवाज़ आती है वो उसको लगता है कि मेरी मोटरसाइकिल आई है या मेरा वाहन ट्रैक्टर आया है और जिसको नहीं पता है वो ये नहीं कह सकता कि आपका है या मेरा है वो होगा कोई ट्रैक्टर वो सामान्य रूप से बोलेगा तो जिसका प्रत्यक्ष होता है उसी का ही अनुमान होता है इसलिए लक्षण दिया तत्पूर्व का प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और त्रिविधम वो तीन प्रकार का होता है अनुमान अनुमान के भी तीन भेद किए उसमें पहला भेद है पूर्ववत पूर्ववत का मतलब कई तरह से दो तरह से व्याख्याएं होती हैं पर एक सामान्य जो भाषा है कि पूर्व वाला पूर्ववत मतलब पूर्व वाला पूर्व के अनुसार जो निर्णय होता है पूर्व का मतलब होता है पहले अब पहले कहा तो कोई बाद में भी होगा ये पहले और बाद में क्या है कारण और कार्य कारण और कार्य कारण और कार्य में पहले कौन होता है कारण हमेशा पहले होता है और कार्य हमेशा बाद में होता है घड़ा एक कार्य है मिट्टी का घड़ा और कारण है उसकी मिट्टी तो मिट्टी घड़े से पहले होनी चाहिए कारण पहले होता है कार्य बाद में होता है ये एक नियम है जब हमें कारण कार्य संबंध का पता है तो कारण को देख करके हम कार्य का जान कर लेते हैं जबकि कार्य देखा नहीं है हमने अभी ये व्यक्ति इतनी सिगरेट पीता है गुटखे खाता है शराब पीता है ये हम देख रहे हैं और इसका ये कारण है कई रोगों का रोग अभी नहीं देखा है लेकिन ये पी रहा है खा रहा है ये चीजें तो इसका क्या होने वाला है रोग होने वाला है। ये जो हमारे को ज्ञान आता है प्रत्यक्ष तो हमने उसको खाते पीते देखा है गलत चीजें और जो रोग का ज्ञान हमारे को हो रहा है ये कैसे हो रहा है हम ये अनुमान करें प्रत्यक्ष नहीं है अभी हमारे को हाँ पहले हमने जान, जान दिया या तो शब्द प्रमाण से या प्रत्यक्ष से कि इस तरह के खान पान वाले को ये ये रोग होते हैं ये हमारे को पहले से पता है जब पता है तो अब देख करके हम कर लेते हैं इसको कहते हैं कारण को देख के कार्य का अनुमान जब करते हैं जबकि कार्य का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो इसको कहते हैं पूर्ववत दूसरा है शेषवत शेष मतलब बाद वाला बचा हुआ होता है बाद वाला कार्य को देख करके जब हम कारण का अनुमान करते हैं हैं तो उसको अनुमान कहते हैं। हम घर से बाहर निकले और सारी जमीन बीघी भीगी, भीगी है खेत सड़कें भरे हुए हैं भीगे हुए हैं सारे पत्ते भी हरे हरे दिख रहे हैं साफ सुथरे सुबह उठे तो क्या ज्ञान हो जाता है हमारे को बारिश हुई थी अब बारिश का प्रत्यक्ष नहीं है बारिश से नहीं हुआ है हमारा हमारा तो फैले हुए पानी से गीली धरती से हुआ है गंध से हुआ है सौंधी गंद आ रही है हमारा इंदिह से तो उससे हुआ है बारिश का जान हो गया और हम ये भी इससे जान लेते हैं कि आकाश में बादल होंगे रात को जान लेते हैं जबकि प्रत्यक्ष नहीं है हमारा हमने बादल नहीं देखे थे लेकिन हमारे को पता है कि बारिश हुई थी तो बादल होंगे बिना बादल के बारिश नहीं होती ये हमारा पहले का प्रत्यक्ष है तो कार्य को देख करके जब हम कारण का ज्ञान कर लेते हैं इसको शेषवत अनुमान कहते हैं किसी घर में से धुआं निकल रहा है धुएं का प्रत्यक्ष कर रहे हैं और ज्ञान क्या हो जाता है हम क्या बोलते हैं उसी समय आग लग गई है आग लग गई है निश्चयात्मक जाना है हमारे को आग लग गई है लेकिन आग देखी तो नहीं है हमने कैसे जाना अनुमान से जाना और अनुमान में भी शेषवत से जाना क्योंकि अग्नि और धुएं में कौन कारण और कौन कार्य है अग्नि कारण है धुआं कार्य है तो धुएं यानी कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर रहे हैं ये शेषवत में आएगा अब अग्नि को देख करके हम अगर धुएं का अनुमान करते हैं तो पूर्वत आएगा कि गीली लकड़ियां ले ली समिधाएं ले ली गीले कंडे ले लिए और आग लगा रहे हैं और बहुत सारी भर्दी हूं हवा जाने के लिए भी जगह नहीं है अब कर रहे हैं तो हम तत्काल क्या कहते हैं धुआं होगा तो क्या धुआं होगा अभी देखा तो है ही नहीं आप कैसे कह रहे हो धुआं होगा क्या आधार है क्योंकि हमारा पहले प्रत्यक्ष है कि ऐसे ऐसे गीली लकड़ी लो और पास पास में रख दो तो धुआं होता है तो गीली लकड़ी और इकट्ठा रख देना ये तो है कारण और धुआं है कार्य ऐसे में जब धुएं का ज्ञान होता है हमारे को न होते हुए भी ये अनुमान है पूर्ववत कारण को देख के कार्य का अनुमान तो दोनों तरह से हम करते हैं ये हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर है और जिसको ये पता नहीं है कि गीली लकड़ी जलाने से धुआं होता है वो अनुमान नहीं कर सकता गीली लकड़ी जल रही है तो जल रही है उस वो बता ही नहीं सकता है। तो पहले होता है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है तो ये हुआ पूर्वत और शेष अब तीसरा एक और है सामान्य दृष्टि अब कहें कि जिसका हमने जिस वस्तु को पूर्वत पहले कभी देखा ही नहीं हमने कारण कार्य संबंध बना नहीं हमारा उस वस्तु के बारे में उस विशेष वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होगा तो कैसे पता लगेगा? तो तो कोई व्यक्ति व्यक्ति अभी में में हमें दिखाई दे रहा है विशेष और बाद से गए अहमदाबाद तो के रेलवे स्टेशन पर भी दिख गया वो तो से अहमदाबाद वो आया तो कुछ चल के ही तो आया किसी साधन से हमने चलते हुए नहीं देखा उसको लेकिन हमें ये ज्ञान होता है ना कि वो चल करके आया है चल के आया है ये हमने देखा है नहीं ये ये चल के आया हमने देखा नहीं है लेकिन यहाँ है ये देखा है तो जो चल के आया ये हमारे को ज्ञान हुआ तो क्या हमने पहले कभी उसको देखा था कि ये वहां से रोजर से चलता था तो अहमदाबाद स्टेशन पर आता था अभी अहमदाबाद स्टेशन पे है तो जैसे पिछली बार ये चल के आया था ऐसे ये भी अभी अभी भी चल के आया है ऐसा हम पता करते हैं कि ऐसा देखा हुआ है क्या नहीं, नहीं देखा हुआ है तो फिर कैसे कर लेते हैं ये तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है अनुमान तो हमने उस व्यक्ति को कभी आते जाते देखा नहीं है लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि नहीं चल करके आया है तो भले उस व्यक्ति को तो नहीं देखा नहीं जगह तो देख रखी है उसके चलने का कैसे जान लेकिन सामान्य रूप से हमने ये ज्ञान रखा है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो बिना गति के नहीं जा सकते स्थानांतर की प्राप्ति बिना गति के नहीं होती गति के बिना नहीं माध्यम कुछ भी हो वो तो फिर हम पूछेंगे या प्रत्यक्ष देगा लेकिन गति करके आया है स्थानांतर हुआ है तो गति हुई है हम रख यहाँ रख रक के गए थे आए तो वो वहां मिली रखी हुई गति गति तो तो तो हुई है है तो बिना के के तो होगा नहीं तो हमने सामान्य रूप से दूसरी चीजों इस संबंध को देख रखा है कि जब-जब स्थानांतर की प्राप्ति होती है तो वो गति पूर्वक होती है और चीजों को देख रखा है हमने ये नियम हमने देख रखा है और अब किसी व्यक्ति पे भी हमने वो लगा दिया ऐसा जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं सामान्यतः तो दृष्टि हमने घड़ा बनाते हुए किसी को देखा मकान बनाते हुए किसी को देखा और फिर घड़े और मकान को देखें कि इसको किसी कारीगर ने बनाया ठीक है हम कहें ये संसार बनाया है किसने बनाया ईश्वर ने बनाया संसार बना है। बनाया। ऐना ऐना हुआ है भाई इसको ईश्वर ने बनाया है क्या पहले कभी हमने ईश्वर के द्वारा संसार को बनाए जाते हुए देखा है क्या लेकिन फिर भी हमारे को ज्ञान हो रहा है और मान भी रहे कैसे संसार को बनाते हुए हमने कभी भगवान को नहीं देखा ईश्वर को नहीं देखा और ना देखेंगे योगियों की मुक्तात्मा की बात छोड़ दीजिए ऐसे जो हमें पर फिर भी हमारे को ज्ञान हो रहा है सामान्य तो तिष्ट अनुमान से कैसे कि ये जो संसार है ये बना हुआ है उत्पत्ति हुई है नष्ट होता है इसमें व्यवस्था और नियम है ये देखा तो इसी तरह और भी घड़ा मकान कपड़ा भोजन इन सब व्यवस्थित चीजों के बनाने वाला कोई ना कोई होता है वो है वो ईश्वर ऐसा नहीं कोई होता है मनुष्य है और मनुष्य में भी जो जो भी होते हैं हमने सामान्य रूप से ये एक नियम निकाला कि कोई चीज बनी है तो उसका बनाने वाला भी कोई होगा तो इस संसार को देख करके हम एक तो ये अनुमान करते हैं इसका कोई बनाने वाला है इसका कोई बनाने वाला है अभी सामान्यतया हमने कार्य वस्तुओं को देखा और यहां पर भी लगा दिया लेकिन इतने से भी ये निर्णय नहीं होता कि ईश्वर ने बनाया है इसको अनुमान प्रमाण का ये भाग केवल इतना बताता है कि इसका बनाने वाला कोई है अब घड़े को देख करके हम कहें इसको बनाने वाला कोई है साफ सफाई है तो साफ सफाई करने वाला कोई है कौन है ये नहीं पता कोई है कोई चेतन है अब उसमें हम दूसरा ये शेषवत का परिशेष न्याय और इस ढंग से भी व्याख्या की जाती है अनुमान की कि अपने आप तो बन नहीं सकती और जीवात्मा मनुष्य और अन्य प्राणी कोई बना नहीं सकते तो बचा कौन इस परिशेष न्याय ये शेषवत की एक व्याख्या यह भी है कि हम परिशेष न्याय से फिर करते हैं ये बनाने वाला ईश्वरी है ईश्वर ने बनाया ये तो बना नहीं सकते तो पूर्ववत शेषवत और सामान्य जिन चीजों का हमने पहले सीधे सीधे संबंध नहीं देखा है उन चीजों में भी हम अनुमान कर सकते हैं कैसे सामान्य रूप से एक नियम देखते हुए उसको कहते हैं सामान्य तो दृष्टि हमने पहले देखा है और अब यहां पर भी हम उसी तरह का लागू कर रहे हैं इसको सामान्यतो दृष्टि के अंतर्गत लिया गया ये अनुमान के तीन भेद हो गए अनुमान कर सकते हैं तो प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणों का हुआ ये ये जो ये जो उदाहरण है संसार में बनाया सामान्य उसमें पहले में तो क्या होता है कि हम कारण कार्य को अनुमान कर मकान बनते हुए वे बना रहा है, बना रहा है।, अब इससे इतना है कि किसी ने बनाया, किसी ने बनाया। वो हम वो सामान्य तो दृष्टि से हम निकाल रहे हैं पहले हमने बनी है कोई चीज बनी हुई है या मेरे को प्रत्यक्ष हो गया ये बनी हुई चीज है तो इसका बनाने वाला भी कोई होगा ये हमारी पहले व्याप्ति बनी हुई है ये सामान्यतया व्याप्ति बनी हुई है उसके आधार पे किसी ने बनाया लेकिन किसने बनाया ये निर्णय अभी इतने मात्र से नहीं हुआ शब्द प्रमाण भी तो शब्द प्रमाण भी हो सकता है इसकी चर्चा न्यायदर्शन भाष्य में की गई कि ये सारे प्रमाण मिलके ज्ञान कराते हैं या अकेले अकेले कराते हैं बोले अकेले अकेले भी कराते हैं और मिल करके भी कराते किसी एक चीज का ज्ञान हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं अनुमान भी कर सकते हैं और शब्द से भी जान सकते हैं उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है है। सामान्य। हमें किसी ने कहा कि गांव में आग लग गई उसने कहा और हमारे को पता लगा कौन सा प्रमाण हो गया शब्द प्रमाण से पता लगा अब उससे घबरा करके कि आग लग गई है हम गाँव की तरफ चले चले तो देखा हमारे को धुआं भी दिखाई देगा यद्यपि ज्ञान पहले हो चुका था लेकिन धुएं को देख करके हमने कहा कि धुआं आ रहा है आग लगी है अब ये जो ज्ञान हुआ किससे हुआ अनुमान से।, अनुमान से हुआ और अब वहां पहुंच गए हम आग लगती हुई देख रहे हैं जल रहा है उसी आग का ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष तीनों से ज्ञान हो रहा है लेकिन ज्ञान का स्तर अलग अलग है प्रत्यक्ष से भी ज्ञान हो रहा है अनुमान से भी हो रहा है और शब्द प्रमाण से भी हो रहा है ये भी चर्चा आती है न्याय दर्शन में इन प्रमाणों में से मुख्य प्रमाण कौन सा है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सबसे बड़ा है। अब वेद में आप तो दिया है तो वेद जान बड़ा नहीं है तो हम तो वेद को सबसे बड़ा मानते हैं तो आप तो सबसे बड़ा या प्रत्यक्ष सबसे बड़ा आप तो नहीं प्रत्यक्ष तो ही हमारे लिए तो आप तो प्रदेश है न ईश्वर के लिए प्रत्यक्ष वो छोड़ दीजिए वो उसके लिए होगा हमारे लिए ये सब चर्चाएं होती कि इन प्रमाणों में मुख्य कौन सा है और किससे हम अंतिम निश्चय को प्राप्त होते हैं तो उसमें वहां पर वो चर्चा की गई है अलग अलग तरीके से किस महत्ता है इनकी कौन अधिक महत्व है कौन सीमित है कौन व्यापक है तो प्रत्यक्ष हमारा बहुत थोड़ा सा होता है थोड़ी सी चीजों का अनुमान बहुत अधिक होता है तो ज्ञान कितना जानते हैं ज्ञान अधिक ज्ञान किससे होता है तो अनुमान से अधिक ज्ञान होता है इस दृष्टि से तो अनुमान बढ़ाए और प्रत्यक्ष तो हम थोड़ी सी चीजों का करते हैं अब तो से तो हम तोपदेश चीजों को जान लेते हैं जिनको हम खुद नहीं जान सकते उनको भी जान लेते हैं वो हमारे को बहुत चीजें बता देता है अब चंद्रमा पे क्या है और मंगल पे क्या है हमारे कैसे पता लगता है वैज्ञानिक बताते हैं वैज्ञानिक भी यंत्रों की बताई हुई बात से हमारे को प्रत्यक्ष तो नहीं है कितनी सारी चीजें जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं हम तो मानते हैं ना कैसे मान रहे प्रत्यक्ष है क्या नहीं लेकिन ज्ञान की तृप्ति ज्ञान की परिपूर्णता जिज्ञासा की समाप्त जानने की जो इच्छा है वो कब समाप्त होती है प्रत्यक्ष, सही, हो। प्रत्यक्ष सही, हो। सही होती है उसके बिना नहीं होती वेद कितना भी कह ले कि ईश्वर आनंद स्वरूप है <laughs> मुक्ति की प्राप्ति होती है कष्टों से छुटकारा होता है दर्शन कह दे ये कह दे अगर उतने से ही संतुष्टि हो जाती तो पढ़ करके हम तृप्त तो हो गए होते हम साधना नहीं कर रहे होते हम साधना कर रहे हैं ये परमात्मा के आनंद का प्रत्यक्ष हो हमारी जिज्ञासा की समाप्ति प्रत्यक्ष पे ही होती है इस दृष्टि से प्रत्यक्ष सबसे मुख्य है और जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है हम या तो सुनेवे के आधार पर चलते हैं या अनुमान करते रहते हैं पुष्ट करते रहते हैं लेकिन फिर भी जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है प्रत्यक्ष के बाद समाप्ति होती है तो कई प्रमाण एक चीज को बताते हैं कई बार एक ही प्रमाण बताता है दूसरे प्रमाण हमारे लिए है ही नहीं हम नहीं कर सकते अब मुक्ति होती है इसमें हमारे लिए क्या प्रमाण है हमारा तो प्रत्यक्ष है नहीं होगा जब होगा अभी तो शब्द और अनुमान इसी आधार पर तो आज का विषय इतना ही रखते हैं तीन बार ओम का उच्चारण्चार o oh.